आध्यात्मरामण अयोध्याज्ञा सा शुवा वक्त प्रचक्रम रामदिषेका संभारा संभृता से राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कई कई ने इस प्रकार कहना आरंभ किया हे राम तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है तैरव भरतो वश्यम आभिच्य प्रिय मम अना वरे चीरवासा जटाघर वन प्रया शीघ्रवाम अदराजया चतुर्दश मास तत्र भोजन उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए यही मेरा प्रथम वर है दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत ही तुम वल्कल वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ और वहाँ मुनिजनोचित भोजन करते हुए चौदह वर्ष तक रहो रहोगदेद्य तो कार्य तम कर राजा तु लज्जते वक्तुम स्वामेव रघुनंदना बस तुम्हारे पिता का यही कार्य है जो तुम्हें करना चाहिए किंतु राजा इस सब बातों को तुमसे कहने में संकोच करते हैं श्री राम रामवाच भरत राज्य सादहम गंड किंतु राजभिह जानेत्र कारण श्री रामचंद्र जी बोले माता भरत आनंद से यह राज्य भोगे और मैं भी अभी दंडकारण्य को जाता हूँ किंतु तो इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते सुतई तद्राम वचन दृष्टवास्थित प्रा प्राहराजा दशरथो दुखित तो दुखित वच राम के ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने बैठे देखकर दुखातुर महाराज दशरथ ने इस प्रकार अति दुःख भरे वचन कहे स्त्रजृद उन मार्ग निगृह्यम गृहाणेद राज्य पापम न तद भवे राम मुझ स्त्री परवस भ्रांतचित्त कुमार्गामी पापात्मा को बांध कर यह राज्य ले लो इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा तामसेंद्र रघुनंदनता दुख संतप्त तो विलाप अनुपस्त राम हे रघुनंदन ऐसा होने पर मुझे भी असत्य स्पर्श न करेगा ऐसा कह राजा दशरथ दुखार्तुर होकर विलाप करने लगे हा राम हा जगन्नाथ मम प्राणवल्लभ मसृज्य कथम घोरम विपनम गंतमर्हसी हे राम हे जगन्नाथ हे प्राण प्यारे मुझे छोड़कर तुम घोर वन में जाना कैसे उचित समझ रहे हो कि समलिंग मुक्तकंठोरोद विमृज नय ने राम पितोस्त ऐसा कर, कर उन्होंने राम को गले लगा लिया और जी खोलकर रोने लगे तब राम ने हाथ में जल लेकर पिता के आँसू पूछे